पर्स चोर यह हाथ काटने वाला केस पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था पुलिस डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ को इसी केस में लगा दिया गया था यहां तक कि सुनिधि को भी इस केस में लगा दिया गया था सुनिधि के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि उसे विक्रांत की यूनिट में ही रखा गया था अपने क्रश के साथ काम करने से ज्यादा खुशी इस बात की सुनिधि के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती थी आज तो विक्रांत भी काफी अच्छे मूड में था वो इसमें बैठे बैठे गीत भी गुनगुना रहा था इस वक्त वो पुष्कर के साथ लगे शर्त से भी बेफिक्र था दरअसल उसके खुश होने की भी एक वजह थी आज सुबह जब वो उठा तो बाथरूम जाने से पहले ही उसने सिगरेट जलाई सिगरेट जलाते ही उसे जोर की खांसी आनी शुरू हुई और फिर वो अदृश्य शक्ति उसके सामने प्रकट हो गई पानी और पहाड़ जीवन इन्ही दो चीजों की तरह है कभी पानी जैसा सरल तो कभी पहाड़ जैसा कठिन हर बार की तरह इस बार भी विक्रांत बहुत जल्दी उस शक्ति द्वारा कही गई बातों को भूल गया फिर भी उसे जितना कुछ याद रहा फटाफट उसने एक पन्ने पर लिख लिया उसे पहेली के बस दो ही शब्द ठीक ठाक याद रहे पहाड़ और पानी हालांकि उसे इस पहली का मतलब समझ तो नहीं आया था लेकिन उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि पिछली बार की तरह वो इस बार भी केस आसानी से सॉल्व कर लेगा क्योंकि वो अदृश्य शक्ति उसके साथ है अब तो बस पुष्कर को मॉनिटर के बारह हजार रूपए भरने की तैयारी कर लेनी चाहिए हालांकि अभी तक इस केस में विक्रांत को कुछ खास सफलता नहीं मिली थी लेकिन फिर भी उसे खुद पर पूरा यकीन था अभी विक्रांत और सुनिधि को इस केस की दूसरी विक्टिम से पूछताछ करना था वो अपराधी का दूसरा शिकार थी नाम था मनीषा चौहान मनीषा पियानो टीचर थी और मुंबई के ही सिटी म्यूजिक स्कूल में पियानो सिखाती थी लेकिन उसका हाथ काटने के बाद से उसकी नौकरी छूट गई थी और फिर उसके पति ने भी उसे डिवोर्स दे दिया था ये वही विक्टिम थी जिसके कंप्लेन के कारण इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था और फिर पुलिस डिपार्टमेंट से कई ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया था मनीषा काफी चिड़चिड़ी सी हो गई थी पुलिस को देखते ही उसका पारा हाई हो जाता था जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो भी वहां कमरे में बैठी काफी भला बुरा कह रही थी इस सब के सब पुलिस वाले नक्का होते हैं इनके वश का कुछ नहीं है बस घुस लेना जानते हैं ये लोग बार बार बयान ले रहे हैं ये लोग सब कुछ बता चुकी हूं एक साल से ऊपर हो गया है फिर भी ये लोग एक तक उसे पकड़ नहीं सके बस मुझे परेशान करते रहते हैं जब देखो पूछताछ के लिए बुला लेते हैं उसकी बातें सुन विक्रांत को काफी चिढ़ मच रही थी अगर सच में उसका हाथ ना कटा होता तो विक्रांत उसे बेइज्जत करके यहां से भगा देता लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ा सुनिधि उस विक्टिम के साथ बेहद नरमी से पेश आते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी विक्रांत को इस पुरानी विक्टिम के साथ पूछताछ करने की बात समझ नहीं आ रही थी उसे लग रहा था कि जब उसके साथ घटना हुए एक साल से भी ज्यादा समय हो गया है तो उससे अब पूछताछ करने का क्या फायदा अभी तो नए विक्टिम के आसपास जाकर कुछ पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन अभी वो अपने डिपार्टमेंट के ऑर्डर के आगे मजबूर था दरअसल पुलिस ये जानना चाहती थी कि कहीं उस पुरानी विक्टिम का नई विक्टिम के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है हो सकता है कि अपराधी किसी एक ही परिवार या रिश्तेदार के लोगों को अपना निशाना बना रहा हो इस तरह के केसेस में पुलिस बड़ी सावधानी से काम करती है कहीं से कोई भी क्लू नहीं छोड़ती है लेकिन उस महिला से पूछताछ के बाद यह साफ हो गया था कि उसका नई विक्टिम के साथ कोई रिलेशन नहीं है वो तो उसे जानती तक नहीं है इसका मतलब है कि अपराधी किसी खास तरह के लोगों को अपना निशाना नहीं बना रहा है मनीषा का घर शहर के पौष इलाके में था भले ही उसकी प्यानो टीचर की नौकरी छूट गई थी लेकिन फिर भी उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी तलाक होने के बाद उसका पति काफी जायदाद उसके नाम कर गया था और अभी भी वो स्कूल जाती थी आज शहर में काफी भीड़ थी बुरी तरह से जाम लगा हुआ था विक्रांत और सुनिधि जब संकरी गलियों से निकल रहे थे तो वहां गाड़िया ठसा ठस थस भरी हुई थी अच्छा हुआ आज हम बस से आ गए वरना लौटते लौटते रात यही सड़क पर बीत जाती है ना सुनिधि ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत ने बिना कुछ कहे सहमति में सिर हिला दिया विक्रांत के दिमाग में कुछ चल रहा था तभी सुनीधि ने उसे झकझोरते हुए कहा अरे वो देखो वो देखो वाव! विक्रांत चौंक पड़ा और सुनीधि के हाथ के इशारे की तरफ देखने लगा वहां सड़क के किनारे एक ऊंट जा रहा था ऊंट वाले ने अपने पास एक बोर्ड भी लगा रखा था पचास रुपए में ऊंट के साथ फोटो ऊँट को देख सुनिधि बच्चों की तरह उछल पड़ी चलो ना ऊंट के साथ फोटो लेंगे ना चाहते हुए भी विक्रांत को उसके साथ जाना पड़ा ऊंट वाले के पास पहुंचते ही उसने कहा आओ जी ऊंट के साथ फोटो ले लो बहुत शानदार ऊंट है ये राजस्थानी ऊँट है साहब वाओ, इस पर बैठ के फोटो ले सकती हूँ मैं तो ने पूछा वो विक्रांत के साथ कुछ रोमांटिक फोटो क्लिक करवाना चाहती थी जी बिल्कुल सामने खड़े होकर फोटो लेने पर पचास रुपये और बैठने पर सौ रुपये लगेंगे जी इतना कहकर उसने ऊंट को वहां पर बैठा दिया सुनिधि और विक्रांत ऊंट पर सवार होने ही वाले थे कि अचानक पीछे से आवाज आई चोर चोर पकड़ो पकड़ो मेरा पर्स दोनों रुक गए और मुड़कर देखा तो कुछ लोग एक आदमी के पीछे चिल्लाते हुए भाग रहे थे वहाँ एक औरत खड़ी रो रही थी। शायद चोर उसका पर्स लेकर भाग गया था विक्रांत बड़े ध्यान से उसे भागता हुआ देख रहा था लेकिन चोर के पीछे भागने का उसका कोई इरादा नहीं था ओ रुको रुको पकड़ो उसे सुनिधि भागते हुए चोर की तरफ इशारा करते हुए बोली यहाँ काफी भीड़ थी चोर को सिर्फ भागकर ही पकड़ा जा सकता था अगर गाड़ी से जाते तो इस जाम में फस कर रह जाते जाओ पकड़ो उसे देख क्या रहे हो। ने विक्रांत को धकेलते हुए कहा पागल हो क्या हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। ये चोरों को पकड़ना हमारा काम नहीं है विक्रांत ने जवाब दिया अरे कुछ भी हो हम पुलिस वाले हैं लोगों की हिफाजत करना हमारा काम है हाँ हाँ ठीक है तुम जल्दी फोटो लो ऊंट के साथ वो पकड़ लिया जाएगा विक्रांत ने बात को टालते हुए कहा इतना कहकर विक्रांत पीछे मुड़ा तो वहां देखकर दंग रह गया वहां वो औरत खड़ी थी जिसका पर्स लेकर चोर अभी भागा था ये यहां कैसे हो सकती है इसका पर्स लेकर भागा है वो? तो फिर क्या? विक्रांत ने उस चोर को पकड़ लिया? ये जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को गजब का है दिन इसके बाद विक्रांत के साथ उस चोर को सुनिधि को और उस पर्स की मालकिन जिया को और ऊंट वाले के साथ ही ऊंट महाशय को भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में आमंत्रित किया गया। वहां पर मार्केट के सभी दुकानदार पहले ही पहुंच गए थे और पुलिस के आगे ऊंट के कारण हुए नुकसान की गवाही दे रहे थे सभी दुकानदार ऊंट के बाजार के भीतर बेतहाशा भागने की वजह से जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की मांग कर रहे थे सुनिधि घबराई हुई थी कि कहीं दुकान वालों के नुकसान का बोझ विक्रांत के सिर न आ गि वो पुलिस वालों को अपनी तरह से घटना को समझाने में लगी हुई थी उधर देखने के बाद ठिकाने नहीं था जब पुलिस वाले ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसे घूरते हुए सारा हाल जानना चाह तो विक्रांत ने बस अपनी जेब से आई डी कार्ड निकालकर उसके आगे टेबल पर रख दिया विक्रांत की नजरें लगातार अपनी पुरानी प्रेमिका जिया पर टिकी हुई थी वो बिना पलकों को झपकाए उसे देखे जा रहा था विक्रांत के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी कहीं ना कहीं उसके दिल में ये ख्वाहिश जग रही थी कि उसे भगवान फिर से एक मौका दे दे और जिया दौड़ते हुए उसे अपने सीने से लगा ले कहीं भगवान ने आज इसीलिए तो जिया को मेरे सामने नहीं भेजा है शायद ऊपर वाला मुझे अब उससे मिलाना चाहता है आज भी जिया उतनी ही खूबसूरत दिख रही है जितनी वो पहले थी गालों पर पड़ने वाले डिंपल आज भी वैसे ही हैं, जैसे कई सालों पहले हुआ करते थे विक्रांत की नजरें लगातार जिया को ही घूर रही थी लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो इस तरह से जिया को घूरकर ठीक नहीं कर रहा है अब वो उसकी प्रेमिका नहीं रही है वो जो कुछ भी थी सब पास्ट में थी लेकिन फिर भी एक बार के लिए तो विक्रांत का दिल यही चाहता था कि वो जिया की आंखों में आंखें डालकर उससे कह दे जिया क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो तुम तो मुझे पहचान रही हो ना मैं आज तक तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं लेकिन इस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि ऐसा कुछ कहा जा सके जिया पुलिस स्टेशन में खड़ी थी और शायद अब विक्रांत की ही तरह उसकी जिंदगी भी पूरी तरह बदल चुकी है विक्रांत बड़े ध्यान से जिया द्वारा पुलिस को दिए जा रहे बयान को सुन रहा था उसका नाम अभी बदला नहीं था अभी भी वो जिया सोमानी ही थी लेकिन विक्रांत की ही तरह अब उसकी लाइफ भी पूरी तरह बदल चुकी थी अब वो एक हॉस्पिटल में नर्स बन चुकी है पुरानी वाली जिया तो खून देखकर ही घबरा उठती थी अब आखिर वो नर्स की नौकरी कैसे कर रही है विक्रांत इतनी देर से जिया को घूर रहा था कि वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे ऐसा करते देख लिया था खुद जिया भी थोड़ी असहज हो रही थी पुलिस में अपना बयान दर्ज करवाने के बाद वो चलकर विक्रांत के करीब आई मुझे पता नहीं था कि आप पुलिस में हैं थैंक यू सो मच आज आपने मेरी बहुत मदद की वरना ना जाने क्या हो जाता इतना कहकर जिया वहां से मुड़कर जाने लगी जिया जिया जिया रुको रुको विक्रांत चिल्लायाचान रही हो ना मैं विक्रांत विक्रांत सक्सेना जिया ने कुछ अजीब सी नजरों से उसे घूरा आई एम सॉरी हम पहले मिल चुके हैं क्या मुझे याद नहीं अरे तुम मुझे कैसे भूल सकती हो जिया? अच्छा अच्छा एक मिनट सुनिधि सुनिधि जल्दी इधर आओ सुनिधि भागते हुए विक्रांत के पास पहुंची तुम मेरे नंबर पर फोन करो तुरंत जल्दी करो इतना कहते हुए विक्रांत ने अपना पुराना टूटा हुआ फोन जेब से बाहर निकालकर हाथ में पकड़ लिया लेकिन क्यों फोन तो आपके हाथ में है ना अरे तुम फोन करो बस सवाल मत करो अभी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत इस वक्त सुनिधि से खुद के पास फोन करने के लिए क्यों कह रहा है जिया में उसे देख अस्सी के दशक का मशहूर फिल्मी गीत था गजब का है दिन सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा तुम भी अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है असम से विक्रांत के फोन में जब ये रिंगटोन बज रहा था तो वहां पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रिंगटोन बंद होते ही विक्रांत ने आशा भरी नजरों से जिया की तरफ देखते हुए कहा याद आया तुम्हें? ये, ये गाना तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप मुझे कुछ याद नहीं आ रहा जिया ने इिटेट होते हुए कहा ओह शिट यार तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा यह तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग था तुम मेरा हाथ पकड़कर झूमती थी इस गाने पर इसीलिए तो इतने दिनों से मैंने ये रिंगटोन लगा रखी है इतना कहते हुए विक्रांत हैरान होकर जमीन पर बैठ गया लेकिन फिर भी जिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा तब जाकर विक्रांत को एहसास हुआ कि यह वो जिया नहीं है जिससे वो प्यार करता था ये उसके रूप में कोई और है अगर मेरी जिया होती तो उसे अब तक सब कुछ याद आ गया होता अब विक्रांत को सारी बात समझ में आ गई थी वो झट से उठ खड़ा हुआ और जिया के करीब जाकर सीरियस होकर बोला अच्छा जिया जी क्या मुझे आपका फोन नंबर मिल सकता है जिया को विक्रांत का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा था इसलिए वो उसके साथ अपना फोन नंबर नहीं साझा करना चाहती थी तो उसने बहाना बनाते हुए कहा ओह एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है जल्दी देर हो रही है मुझे आप मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट सेंड कर देना हम वहां चैट कर लेंगे लेकिन विक्रांत की बदने तो देखो इस वक्त उसके फोन में डेटा पैक भी नहीं था वो तुरंत ही जिया को फेसबुक पर रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता था लेकिन मजबूर था जिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा ओके सर मैं चलती हूं और अगर आपको मुझसे मिलना हो तो फिर हॉस्पिटल आ जाना आ, मतलब नॉर्मली आना चोट लगवाकर मत आना इतना कहकर जिया ने विक्रांत से हाथ मिलाया और फिर वहां से चली गई विक्रांत काफी देर तक जिया को वहां से जाते हुए देखता रहा जब तक जिया उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई तब तक उसे निहारता रहा उसके दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था ये वो जिया नहीं है जिससे वो कभी प्यार करता था वो दूसरी दुनिया थी लेकिन कुछ भी हो ये कोई भी हो, चाहे किसी की भी बीवी हो गर्लफ्रेंड हो माँ हो मैं इसे हासिल करके रहूंगा विक्रांत ने मन ही मन खुद से बाधा कर लिया था विक्रांत और जिया के बीच जो कुछ भी हो रहा था वो वहां पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोग देख रहे थे भी विक्रांत को जिया के लिए पागल होते देख रही थी उसकी आंखों में विक्रांत को लेकर क्रोध देखा जा सकता था तो क्या फिर ये वही जिया है जिससे विक्रांत प्यार करता था ये जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को